सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार आइए जानते हैं कि आखिर ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या किसी भी विभाग से अगर हम कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आर के तहत संबंधित विभाग में हम एक अपील कर सकते हैं और ये उस विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वो 30 दिनों के भीतर उस अपील का जवाब दें। आर के तहत सभी विभागों को ये निर्देश है कि वो अपने सारे रिकॉर्ड कम्प्यूटराइज रखे और ज्यादातर जानकारी पहले ऐसी ही नेट आरोप डाल दें जिससे की लोगो को कम ऐसी कम अपील करनी पड़े अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट